सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं सलामी ज़िंदगी हम लोग हर संडे एक से दो के बीच में आपको इस कार्यक्रम को सुनाते हैं और इस कार्यक्रम में हम लोग खास सीनियर सिटीजन को बुलाते हैं उनका सम्मान करते हैं और उनके कुछ अनुभव हम सुनते भी हैं और आपको सुनाते भी हैं तो आइए आज के इस सलामी जिंदगी को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर करण राठी जी हैं जो हरियाणा रोहतक से पधारे हुए हैं और 81 इयर्स रनिंग चल रहे हैं फिर भी आ, एक्टिवली अपना काम कर रहे हैं और अच्छा लगता है जब 81 इयर्स में भी आप हेल्दी वेल्दी रहते हैं और कुछ अनुभव लेके लोगों के साथ मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा एक आ, खुशी होती है सभी को तो आई एटी वन रनिंग करण राठी जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं हम उनसे बातें करेंगे उनके जीवन के कुछ खास अनुभव वो भी 80 साल का अनुभव हम आज सुनेंगे तो सबसे पहले मैं आप सभी की तरफ से करण राठी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया स्वागत है आपका और मैं चाहूंगा कि इन 80 सालों में जो जीवन के बहुत सारे अनुभव आपके पास होंगे हजारों अनुभव आपके पास होंगे लेकिन मैं चाहूँगा कुछ एक अनुभव जो हमारे इस सेगमेंट के आधार से आप अगर सुनाएंगे तो अच्छा होगा तो मैं चाहूँगा कि अगर 80 साल पहले जब आप पैदा हुए थे उस समय की बातें या उस समय के आपके परिवेश की बातें माता पिता के बारे में और कहाँ आपका जन्म हुआ और किस तरह से आपकी स्कूलिंग हुई उसके बारे में अगर बताएंगे तो हमारे जो युवा साथी आज इस वक्त सुन रहे हैं आपको तो वो भी कुछ फ्लैशबैक हो जाएंगे कि हमारी दुनिया जिस दुनिया में हम रह रहे हैं 80 साल पहले ये दुनिया कैसी थी जी तो प्यारे श्रोताओं मैं अस्सी साल पहले एक साधारण परिवार किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ बलहबा गाँव तहसील महम जिला रोहतक हरियाणा का एक बड़ा गांव है आज जिसमें चार पंचायतें हैं उस गांव में मेरा जन्म हुआ मेरे माता पिता दोनों ही जो है साधारण व्यक्ति थे किसान का कार्य करते थे भूमि उनके पास ठीक थी जब मुझे अपने दादा और दादी की बात याद आती है दादा मेरा गांव का मुखिया था नंबरदार था मेरे पिताजी भी नंबरदार थे और उस नाते से आज मैं भी नंबरदार हूँ तो लेकिन ये है कि मैं ए, मैंने ऐसा व्यक्ति पाया उन्हें अपने दादा को कि कभी भी शायद उसने जीवन में झूठ नहीं बोला होगा नहीं। नहीं। इतना सादा इतना सरल स्वभाव और इतना नेक इंसान वो अगर कोई उससे उधार ले जाता था तो वो मांगता नहीं था उससे कभी भी कहता है कि देता था तब अब तो तक थे ये मेरे और अब हैं ये तेरे तेरे पास कभी हों तो लौटा देना और कभी भी चूँकि उसे ये अबियाना इकट्ठा करना होता था तो भी किसी को भी तंग करने का कोई मतलब नहीं था उसका हु. तो ये मैंने ऐसा उसका जीवन उसके जीवन से कुछ उदाहरण भी है मेरे पास अगर कभी कभी ऐसा हुआ उसे कोर्ट में भी पेश होना पड़ता था तो वहाँ पर भी वो कह देता था सच्चाई तो ये है इस व्यक्ति के बारे में लेकिन मैं फिर भी कह चाहूँगा कि इस व्यक्ति को अक्समा कर दिया जाए तो वो सच बोलता था साथ जा ले जाता था कोई तो उसे पहले बता देता था कि मैं सच ही बोलूँगा मेरे पिताजी भी बहुत ही एक ईमानदार और कर्मनिष्ठ व्यक्ति थे उनकी दो बातें जो है वो कहा करते थे ले कर देना और कमा कर खाना और कर्ण को कीड़ा नहीं लगता अंदरूनी शक्ति अगर है तो बाहर से आपको कुछ भी कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता तो ऐसे परिवार में मेरा बचपन जो है बीता तो बचपन से ही जब मैं प्राइमरी स्कूल में जाता था मुझे ये अब भी नहीं मालूम कि मुझे साधना के लिए सुबह और शाम बैठने का किसने कहा मैं हमेशा बैठता रहा और चलते चलते जब मैं हाई स्कूल में आ गया तो हाई स्कूल में मेरे अध्यापक जो है जो संस्कृत पढ़ाते थे मुझे वो बहुत ही सादा और नेक इंसान थे मैं उन्हें रोल मॉडल मानने लगा था लेकिन एक ऐसा समय आया मैं तो मूल्यों को बहुत ऊंचा मानता था कि उसने जब आठवीं की वार्षिक परीक्षा थी उन्होंने कहा बेटा मेरे पास ट्यूशन रख लो मेरे को और मेरे एक साथी को कहा दस दस रुपए ले आना वो ज़माना ऐसा था तो हम दस दस रुपए लेके गए और उन्होंने बजाय हमारे में पढ़ाने के हमें पर्चा लिखवा दिया तो मेरे मूल्य जो हैं उस व्यक्ति के बारे में एकदम जो है धराशायी हो गए नहीं। नहीं। नहीं। तो मैं तो उसे बहुत ऊंचा समझता था तो इस इस प्रकार से मैं हमेशा ही अपने बारे में भी मूल्यों को ही वज़न देता था मेरा काम सारा पढ़ना और पशुओं को देखभाल करना खेत में काम करना और यहाँ तक जब मैं नाइन्थ टेंथ तक पहुँच गया तो मैं क्योंकि जब मुझे आत्मा के बारे में मैंने संस्कृत के माध्यम से मैंने जाना समझा तो मैं शरूर मेरे को रहता था मैं जैसे खेत में मैं फसल काट रहा हूं और ऊपर तपती हुई धूप है तपाती हुई बहुत गर्मी भी है लेकिन मुझे अंदर शीतलता और ठंडक महसूस होती थी मैं आत्मिक रूप में स्थित हो जाता था और शरीर अनुभव नहीं करता था नहीं। तो वो मुझे कभी कभी अब भी वो पल जो है मुझे याद आते हैं और मैं उस स्थिति में होता हूं तो मुझे बहुत आनंद अनुभव होता है तो ऐसी स्थिति मेरी जो है आध्यात्मिक मूल आध्यात्मिक मूल्यों और परमात्मा के अंदर शक्ति और आत्मा की अनुभूति मुझे ये उस समय भी होती थी हु, हु, हु, तो ये जो है लेकिन ऐसा जीवन था वो कि दिए की जो है लाइट में तो हम जो है पढ़ते थे बिजली का कोई मतलब नहीं था बिजली था नहीं उस समय था ही नहीं अच्छा अच्छा बिजली था ही नहीं हमारे यहाँ और सादा जीवन था कपड़े भी इतने सदा पहनते थे कि जो घर पर हमारी माँ दादी जो है वो सूत काटती थी उसी से जुलाई से बनाते थे और वही पहनते थे केवल स्कूल हाई स्कूल में जाते तो तब जो है एक निकर और एक, एक कमीज जो तैयार करवा लिया बस वही सारी अंत तक जो है वही चलता गया अच्छा। स्वेटर नाम की भी चीज़ हमारे पास नहीं होती थी उस जमाने में हम सादा सी एक चद्दर जो है मामूली सी हल्की सी वो ही कितनी कड़ाके की सर्दी हो और रात को भी हमें क्योंकि कोल्लू चलते थे गुड़ बनाते थे तो वहाँ भी जा के काम करना पड़ता था तो कड़ाके की सर्दी में भी सारा काम जो है होता था तो ये है कि के केवल पढ़ाई ही नहीं खेतों में काम करना पशुओं के दूध दूध जो है कई कई भैंसें होती थी उनका दूध निकालना ये सारा काम करना होता था और उसमें कभी भी ये अनुभव नहीं होता था कि मैं थक गया हूँ या ऐसा हो गया है रात को मैं देर तक चटाई पे बैठ के मैं पढ़ता रहता मेरे पिताजी ये कभी कभी सोचते तो ये लड़का बावड़ा तो नहीं हो जाएगा पढ़ते पढ़ते हैं तो कहते इतना ज़्यादा क्यों बैठा रहता है हैं तो क्योंकि दिन भर तो काम करता और रात को ही समय मिलता पढ़ने को तो मैं पढ़ता और हाई स्कूल में मेरा जो हेडमास्टर था उसको आश्चर्य हुआ कि ये इतना सादा नजर आने वाला लड़का फर्स्ट डिवीजन ले गया फ़र्स्ट डिवीजन उन दिनों में पंजाब यूनिवर्सिटी थी हम जो है तो पंजाब यूनिवर्सिटी से जो है उन दिनों में फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करना कोई सरल बात नहीं थी आज तो फर्स्ट डिविजन कोई भी बच्चा ले लेता है लेकिन उस समय तो बहुत ही कठिन काम था ये तो पढ़ाई में भी मैं मेरी दिलचस्पी बहुत थी ज्यादा बहुत ज्यादा रहती थी रुचि रहती थी विशेष करके भाषा में हिंदी हो संस्कृत हो अंग्रेजी हो ए और इन में तो मैं विशेष रुचि लेता था जी जी लैंग्वेज तो में आपका वो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह से आपका बचपन बीता और बचपन में जो परिवेश था जिस तरह का जो माहौल था उसके बारे में आपने अपने शब्दों में वर्णन किया बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं आशा करता हूँ कि हमारे दोस्त इस वक्त जो सलामी जिंदगी कार्यक्रम को सुन रहे हैं और एटी रनिंग डॉक्टर करण राठी जी को सुन रहे हैं उनकी बचपन की बातें शायद आप सभी सुनकर थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी हो रहे होंगे और उस परिवेश में जाकर अपने आप को देख रहे होंगे कि कैसा वो जीवन था और कैसा आज का जीवन है तो चलिए दोस्तों ये सिलसिला और भी आगे अच्छी रोचक बातें आपको सुनाएंगे उनके जीवन के कुछ खास अनुभव जैसे कि हम लोग कहते हैं करियर के बारे में वो सारी बातें उनसे सुनेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप सुन रहे हैं रेडियो माध्यम नाइनटी पॉइंट पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मुस्कराते रहो मैं तू परमा दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और 81 रनिंग डॉक्टर करण राठी जी हमारे साथ हैं और उनके अनुभव को हम लोग सुन रहे हैं तो आइए करण राठी जी मैं एक बात पूछना चाहूँगा जैसे कि हमारे स्कूलिंग पूरा हो गया या डिग्री हासिल करने के बाद एक हमारे पास विकल्प ये रहता है कि हमें अब नौकरी करना है तो आपने क्या सोचा था कि आपको आगे पढ़ना है ये सोचा कि आपने क्योंकि पढ़ाई का आपका रुचि था या फिर आपने नौकरी करनी है इसलिए नौकरी कर ली कैसा आपने अपना आपको मैनेज किया आगे क्योंकि ग्रेजुएशन जो है मैंने रोहतक से कॉलेज से गवर्नमेंट कॉलेज से किया तो वो जो है बीए ऑनर्स करने के बाद ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह का नौकरी शुरू करूंगा मैंने ऐसे ही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज करा दिया अच्छा और मुझे महीने के अंदर ही कॉल आ गया अच्छा और मैं इंटरव्यू के लिए मुझे समय दे दिया मैं पहुंच गया मेरा सिलेक्शन करके मुझे नौकरी वहाँ मुझे पक्की कर दी पक्की कर दी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी थी डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट बहुत बड़ा एक विभाग है केंद्र सरकार का उसमें मुझे ऑडिटर का जॉब मिल गया लेकिन जैसे ही मैंने अपना करियर शुरू किया पहले दिन बैठते ही मुझे लगा कि ये मेरे अनुकूल नहीं है नहीं, नहीं, नहीं। क्यों क्योंकि वो स्टोर कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन था कॉन्ट्रैक्टर्स जो का जो है कि बिल आते थे कॉन्ट्रैक्टर्स जो है क्या कुछ देते लेते हैं ये सारा हिसाब किताब मुझे वहाँ दिखाई दे गया कि ये तो लेन देन का मामला है जो मेरे जहन में नहीं बैठा और मैंने उसी दिन निश्चय कर लिया ये तो मैंने छोड़ के जाना है मैं छोड़ कर के आने की जो मैं सोचने लगा तो उसी वत विभाग ने एक ऑर्डर निकाल लिया कि जो जहाँ जाना चाहते हैं चले जाएं मेरे मन में आया कि मैं, मैं दिल दिल्ली जाऊं और दिल्ली जा कर के अपनी और क्वालिफ़िकेशन करके और मैं फिर जो व्यवसाय जो अपना कर चुनूंगा मुझे लगता है टीचिंग में मैं जाऊँगा तो वहां मैं दिल्ली आ गया यानी दिल्ली में आ गया 57 में मैं आ गया दिल्ली दिल्ली मेरे लिए उस ज़माने का ऐसा था साइकिल पर मैं चलता था तीस तीस पैंतीस किलोमीटर में साइकिल चलाना होता था रात को मैं कॉलेज जाता था कैंप कॉलेज था पंजाब यूनिवर्सिटी का इवनिंग क्लासेस लगती थी और फिर मैं वापस आता था अपना खाना बनाना ये पढ़ना सारा और फिर ड्यूटी पे जाना तो ये सारा कार्य जो है करते हुए दो साल में मैंने वहाँ से एम करने के बाद और फिर बीएड भी करने के बाद मैं जो है मुझे छोड़ दे आप पार्ट टाइम कर रहे थे मैं नहीं रेगुलर किया मैंने अच्छा वहाँ रहते हुए ही मैंने कर लिया क्योंकि मेरा जॉब इस किस्म का था कि जॉब में मुझे ज़्यादा वो नहीं करना ऑडिट जो था हम पाँच दिन में सारे महीने का कर देते थे अच्छा, और अच्छा, हमें समय मिल जाता था समय मिल जाता था मैं मैंने जो है वो करके और मैंने उसी वक्त छोड़ दिया और मुझे टेम्परेरी जॉब जैसे मुझे मिल गया टीचिंग में मैं एक बहादुरगढ़ में एक उस वक्त जो है पहली बार पंजाब सरकार ने जो है जे की क्लासेस शुरू की थी तो उसी में मुझे जॉब मिल गया अच्छा और ये संयोग की बात हुई कि वहाँ मेरा जॉब एडहॉक था परमानेंट व्यक्ति आया जिस दिन मैं रिलीव हो गया उसी दिन मेरे पिताजी को जो है नमूनिया हो गया हुँ हुँ और मैं जो है अट्ठाईस दिन तक जो मुझे उनकी सेवा करने का मैं क्योंकि डॉक्टर उधर उद, मेडिकल कॉलेज है रोहतक में उस वक्त वो आरंभ नहीं हुआ था वो पहला साल था वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर तक भी नहीं था रोहतक के किसी और स्थान से भी ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला तो मैं दिल्ली से ले जाता था दरियागंज से अपने पिताजी के लिए और घर पर ही ऑक्सीजन जो है सिलेंडर लगाते थे अच्छा। और वो ज़माना था कि डॉक्टर जो प्रोफेसर बड़े से बड़ा दस रुपया फीस लेता था घर पर आने की भी अच्छा <laughs> घर पर आने के दस रुपये लिया करता था तो वो जो है और अट्ठाईस दिन के बाद उनका शरीर पूरा हुआ जैसे ही पाँच बजे थे उधर से पोस्टमैन ने आवाज़ लगाई मेरी रजिस्ट्री परमानेंट जॉब की आई हुँ, हुँ, और उनका शरीर पूरा हो अच्छा अच्छा ओ संयोग वो संयोग 28 दिन कैसे मुझे उनकी सेवा के लिए मिले तो ये मैं मुझे आ, कई बार आश्चर्य होता है कि परमात्मा किस तरह से देता है इसी तरह से माँ की सेवा जो करने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ हुँ, हुँ, तो ये मैं देखता हूँ कि जीवन चलता गया फिर मैं टीचिंग शुरू कर दिया टीचिंग में आ गया मैं और टीचिंग के अंदर जो है साथ साथ जो है उस समय क्योंकि मेरी एज लगभग सताइस अठाईस साल हो चुकी थी अच्छा। और विवाह भी हो चुका था मेरे दो बच्चे जो हैं दो लड़के जो है वो पैदा हो चुके थे नहीं, नहीं। मेरी पत्नी को जो है थायराइड की बीमारी हो गई और उस थायराइड की वजह से मुझे पोस्टिंग मेरी जो है किसी झर में थी लेकिन मुझे रोहतक उनकी बीमारी की वजह से रोहतक मुझे आना, आना पड़ा अच्छा अच्छा तो क्योंकि उसके लिए भी मैं चूंकि किसी को सेवा करके किसी को कहना मेरे लिए अच्छा लगता था कि मेरे लिए ये काम कर दो तो मैंने किसी डॉक्टर के बेटे को मैंने पढ़ाया कुछ एक दो साल तो उसने मेरी मदद की वो जो है उसने कहा कि फिर मेरे को ट्रांसफ़र वहाँ रोहतक में हो गया और रोहतक में भी रहते हुए भी मैंने जो भी सामाजिक तौर पर जो सेवा मेरे मन में आई क्योंकि मैं टीचिंग में आया तो मैंने सोचा कि कोई विद्यार्थी ऐसा न रह जाए जो धन के अभाव में ना पढ़ पाए हु. तो मैंने ये है कि एक पुअर स्टूडेंट्स वेलफेयर फंड और रोहतक एजुकेशन सोसाइटी और एक और जो है के मानव सेवा संघ ये तीन जो है मैं काम करना शुरू किया कभी ये मैंने शिक्ष में मैंने सुख्ष्टी सुख्ष्टी में शुरू, शुरू किया क्योंकि किसी व्यक्ति ने एक प्रिंसिपल जो होते थे रोहतक एजुकेशन सोसाइटी को चलाते थे उन्होंने मुझे जोड़ा अच्छा। और ऐसे ऐसे विद्यार्थियों की सहायता हुई यानी जो चांद राम जो मिनिस्टर रहे सेंटर के इसने भी रोहतक एजुकेशन सोसाइटी से मदद ली जगत राम डी सी हुए उसने भी ली तो कितने कितने लोगों ने उस सोसाइटी से मदद ली मेरे से पहले ली थी उन्होंने फिर मेरे बाद भी मेरे समय में भी कितने लोगों ने सहायता ली और अब भी ले रहे हैं अब भी ले रहे हैं एक तो क्योंकि ऐसा हुआ कि जिस संस्था में रोहतक में मैं काम करता था सरकारी संस्था में पढ़ाता था वहाँ पर गोधा राम नाम का एक वाटर होता था वो जो है रात को वो ज़माना ऐसा था कि बाहर सोते थे गर्मियों में और रेलवे लाइन के पास जो है वो कॉलोनी थी जहाँ वो रहता था तो वहाँ रात को वो उठा पिशाब करने के लिए और बजाय अपनी चारपाई के वो किसी महिला की चारपाई के ऊपर जा करके बैठ गया उसको इतनी आत्मगलानी हुई कि वो जो है उसने रेल आई और वो अपना आत्महत्या कर ली। अब उसके बच्चे उसको क्यों पत्नी थी नहीं तो उसके बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले हमने उनकी सारी जुम्मेवारी उनकी लिए लड़के को पूरा बड़े लड़के को पढ़ाया उसको जॉब दिलाया और आज मैं समझता हूँ कि वो अच्छा जॉब जो है एक मुख्य ड्राफ्ट्समैन के तौर पर वो काम कर रहा है रिटायरमेंट के नज़दीक पहुँच गया है तो और उसके छोटे भाई को भी जो है टेक्निकल जॉब जो है करवाया तो इस तरह से वो अनेकों को सेवा प्रदान सेवा करवाई है ऐसे ऐसे विद्यार्थी रहे हैं जैसे एक विद्यार्थी हमारा जो है गांव है उधर लाखन माजरा वहाँ का था उसका बाप जो है वो एक्शन में मारा गया उस वक्त सरकार विशेष देती नहीं थी माँ सदमे से मर गई वो अकेला रह गया हमने कहा कि इसका सारा खर्चा हम देंगे उसको जो है सारा जो है कॉलेज का ख़र्चा दे करके उसने फर्स्ट स्टैंड किया फिर उसे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में एडमिशन मिला और वहां से उसको इंजीनियरिंग करवाया नहीं, नहीं। और आजकल कर वो जो है कैनेडा के अंदर है विवाहित है बच्चों वाला है और अच्छा अपना जीवन बसर कर रहा है नहीं, नहीं। तो कितने ही ऐसी विद्यार्थी हैं जिनको जिनका इस प्रकार से जीवन जो है वो बना क्योंकि मेरा आरंभ से ही थोड़ा सा परोपकार की दृष्टि थी तो कभी भी अगर कोई विद्यार्थी आता कहीं का भी आता उसको हम अपनी पॉकेट से भी दे दें, दें। आ, हमारा अगर सामर्थ्य है तो और नहीं तो ये सोसाइटी सोसाइटी के माध्यम से और सोसाइटी के माध्यम से अब भी करवाते हैं और करवाते रहते हैं जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर करण राठी जी और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त आपको सुन रहे हैं और उन्हें आपके जो सेवा कार्य के बारे में भी पता चल रहा है और रोहतक एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से आप बहुत सारे विद्यार्थियों को हेल्प किया और अभी भी कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात है और चलिए आगे बढ़ते हैं जिस तरह की बातें आपसे हो रही हैं और मैं चाहूँगा कि आपके जीवन में आपको जो है जिस तरह की मोटिवेशन कहते हैं प्रेरणा स्रोत्र कौन रहे आपके आपको इंस्पायर कौन करते थे ये सब करने के लिए ये जो है मैं तो यही मान रहा हूँ कि मेरे प्रोणा प्रेरणा स्रोत जो हैं वो मैं गीता श्रीमद्भगवद्गीता को मैं मानता हूँ क्योंकि एक समय मेरी जी मेरे जीवन में ऐसा रहा कि मैं श्रीमद्भगवद गीता का एक अध्याय रोज़ पढ़ता था अच्छा और मैं गीता को ही अपना आदर्श मानता था और इसी के मूल्यों पर मैं चलने का प्रयास करता था हमेशा ही क्योंकि मेरी जीवन में संघर्ष काफ़ी आए हैं क्योंकि मैं जो है जॉब अपना फिर दूसरा जॉब ये स्टेट गवर्नमेंट का था ये भी छोड़कर के मैं प्राइवेट जॉब में कॉलेज में मैं आ गया और इंडिया जाट हिरो मेमोरियल कॉलेज रोहतक के अंदर मैं आ गया और फिर वहीं मैंने प्रिंसिपल के तौर पर भी जो है एम के कॉलेज में मैंने काम किया तो उस दौरान मेरे सामने बड़ी बड़ी संघर्ष का भरा जीवन था क्योंकि जैसे ही मैं उस संस्था में आ गया तो मैंने देखा कि इसकी आर्थिक दशा तो बहुत ही कमज़ोर है सरकार विशेष चालीस परसेंट जो है अनुदान देती थी और वो भी खर्च करने पर देती थी जैसे पिछले साल आपने किया है उसके आधार पर आपको मिलेगा उसे वेतन ही नहीं मिलता था दस दस महीने वेतन नहीं मिलता था तो मैंने ए, कुछ साथियों ने मेरे अंदर ऐसा देखा कि मेरे को आगे लगाया मुझे हरियाणा लेवल का पूरे क्योंकि हरियाणा स्टेट बन गई थी सिक्सटी सिक्स में तो हरियाणा का जो है तीन टर्म में प्रेजिडेंट रहा हरियाणा कॉलेज टीचर्स का तो उस वक्त बहुत संघर्ष करना पड़ा कॉलेज के स्तर के लेवल पर वहाँ कई संस्थाएं हैं उनका भी एक फेडरेशन बनाई और उसका ही फाउंडर प्रेसिडेंट में बना उसके तौर पर भी मुझे बहुत काम करना पड़ा अन्याय मैंने देखा तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है तो दिन रात काम करना 16-16 घंटे काम करने का कॉलेज की पढ़ाई भी बहुत जरूरी पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी सामाजिक कार्य करना भी जरूरी परिवार को संभालना भी ज़रूरी तो सारी बातें जो है वो इतना संघर्ष होता था कि जीवन में बहुत अपने बारे में जो है सोचने को भी समय शिवायश के कि परमात्मा को शाम सुबह याद करना और परमात्मा में ही जो है वो लीन रहते हुए अपना कार्य करना क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ कि जब मैं प्रिंसिपल था और वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर डीसी था मेरे उसका टकराव हो गया कॉलेज के किसी विषय पर और उसने चाहा कि जो मैंने कहा है उससे उसका अपमान हुआ है उसने मेरे से बदला लेने की कोशिश की अच्छा और बदला लेने में उसने एक योजना बनाई कि सरकार की ग्रांट आई है और ये तुम एक अकाउंट खोलो और अपने नाम पर ही कर लो जबकि सरकार का नियम ये था कि एक सरकार का कर्मचारी होगा ऑफिसर होगा एक मैनेजमेंट की तरफ से होगा और एक प्रिंसिपल होगा तीन अकाउंट खोलेंगे मैंने उसको समझाया लेकिन वो नहीं माना और उसने कोशिश ये की कि उधर बैंक के, के मैनेजर से मिल लिया कि इसका अकाउंट खोलो मुझे बुलाया दबाव डाला और वो चाहता ये था कि यह अकाउंट खोले ये पैसा निकलवा करके और फिर दूसरे बैंक में पैसा ले जाएगा और मैं फिर इसको पहले ही उसने तैयारी कर रखी थी मैं इसको पकड़ लूँगा गोली भी मरवा सकता हूँ कुछ भी कर सकता हूँ कि ये पैसा लेके भाग रहा था लेकिन मैं इतना दृढ़ परमात्मा ने मुझे इतनी सूझबूझ दी कि यही काम मैंने नहीं करना ये चाहे कुछ भी करे उसने बाद में बहुत खुशियाना भी महसूस किया और वो जो है लेकिन ये करने का जो परमात्मा ने मुझे इतनी सूझबूझ दी कि वो मैंने नहीं किया इसी तरह से बहुत बार संघर्ष के दौरान जो है ऐसा समय होता था कि जहाँ यूँ मौत खड़ी होती थी क्यों विरोधी लोग जो हैं जब संघर्ष आप कर रहे हैं संस्थाओं में जो है आ, लोग मैनेजमेंट अफरा तफरी कर रहा है लोगों को हटा रहा है नाजायज कार्य कर रहा है उनके विरुद्ध लड़ना जो है फेडरेशन का प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे ये सब करना पड़ता था टेंट जला दिया गया सब कुछ कर दिया गया लेकिन मुझे परमात्मा पर ये निश्चय रहता था कि ना मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा और कभी कुछ नहीं बिगड़ा और मैं हमेशा सफल रहा उसमें हमेशा अपने संघर्ष में सफल रहा और जहाँ तक गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट से लेने की बात थी 95 परसेंट जो आज भी मिल रही है अनुदान मिल रहा है प्राइवेटली एडिड कॉलेजेस को मेरे ही समय में भजनलाल की सरकार थी मिला हालांकि भजनलाल तो मैं प्रेसिडेंट था तो मुझे प्रलोभन दे रहे थे तो मैं वाइस चांसलर बना देंगे ये कर देंगे वो कर, मैंने करना मैं कुछ नहीं लूँगा <laughs> लेकिन मुझे तो जो मेरा लक्ष्य है वो पूरा होना चाहिए आज हालांकि उन्हीं कॉलेज में पेंशन भी मिलती है उनकी सेवाएं सरकारी कॉलेजों से अच्छी मानी जाती हैं आज तो ये सब जो है उसी समय मेरे तीन टर्म में प्रेसिडेंट रहा उसके दौरान ही हुआ ये संघर्ष काफी करना, करना पड़ा, पड़ा। ये है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से आपके जीवन में जो है कर्म क्षेत्र में आपके साथ बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा लेकिन उन सभी चीज़ों को आप एक विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे परमात्मा की तरफ तो आपको सह, सहज सहज से जो है सफलता मिलना मिलता रहा और आप आगे बढ़ते रहे और आज भी उसका रिजल्ट जो है उसी तरह से है जिस तरह से आपने उस समय मेहनत की थी तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का और मैं चाहूँगा कि आपका पसंदीदा गाना जो है डॉक्टर करण राठी जी आप अपना पसंदीदा गाने की एक लाइन सुना दीजिए जो गाना आपको बहुत अच्छा लगता हो नई सुबह की नई किरण नई सुबह की नई किरण नई किरण ये गीत आपको बहुत अच्छा आ, लगता है आ, क्या है इसमें क्या भाव है इसके अंदर इसके अंदर जो है परमात्मा जो है कि जो नई स्थापना कर रहे हैं नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं एक प्रकार से उसका आपको आभास होता है कि अच्छा, अच्छा। ये परिवर्तन होने वाला है समय परिवर्तन से समय परिवर्तन होने वाला है और सबसे बड़ा इस ज्ञान में आने का जो कारण था वो मेरे लिए यही था जी क्योंकि इससे पहले मैं आध्यात्मिकता में तो हमेशा में चलता रहा मैं बारह वर्ष तक जो है राधा स्वामी में नाम लेकर डेरा ब्यास जाता था समय पर अच्छा अच्छा चलिए बहुत बहुत सभी संतों को मैंने पढ़ा था क्या बात है और उससे ही मुझे कुछ बहुत कुछ मिला भी लेकिन एक कुछ बातों पर मुझे संदेह होता था उनका उत्तर मुझे नहीं मिलता था एक तो यही कि ये सृष्टि ऊपर पहुंचती है फिर नीचे आती है बहुत वर्षों से मेरे को ये रहता था कि ये चक्कर चल रहा है अब ये विज्ञान इसको ऊपर ले जा रहा है फिर ये नीचे आएगी तो ये जो गाना है ये मेरे को इसलिए बहुत पसंद आता चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आइए आगे, आगे बढ़ते हुए ये बहुत ही खूबसूरत गीत आध्यात्मिक गीत आपको सुनाते हैं जो डॉक्टर करण राटे जी को पसंद है आप सुना है रेडियो माधुबन 90.4 एफएम फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर करण राठी जी से जो ए रनिंग है और हरियाणा रोहतक से पधारे हुए हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरह का जो अनुभव है हम लोग जब सुनते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है हमें प्रेरणा मिलता है तो आइए मैं आगे बढ़ते हुए ये पूछना चाहूँगा कि आपके जीवन के जो सबसे बड़ा खुशनुमा पलों के बारे में बताइए आपके जीवन के देखो अब जो मेरे खुशनुमा जो पल हैं वो जीवन में जब भी मेरे सामने कोई संघर्ष आया है और परमात्मा में निश्चय करते हुए जब मैं आगे बढ़ा हूँ और मुझे उसमें सफलता प्राप्त हुई है तो वो मेरे मोमेंट्स जो है बहुत ही खुशी के रहे हैं जी अब जैसे मेरी पत्नी जो है वो चौदह पंद्रह साल तक बेडरी डन रही और जो है वो या तो व्हील चेयर पर होती थी या बेड पे होती थी और सेविका रखते हुए भी सारा कार्य जो है उसे पाखाने का काम है उसको नहलाने का काम है उसको भोजन का काम है वो मेरे को ही करना पड़ता था अच्छा हालांकि मेरे पास पुत्र भी थी लेकिन वो उस काम को नहीं कर सकती थी वो खुद लेक्चरर थी ए, है लेकिन वो उसको करना नहीं था पसंद मैं सारा काम करता था तो मुझे उन पलों में ये खुशी होती थी कि परमात्मा ने ये मुझे प्रसाद के तौर पर दिया मैं उसको नहलाता था मैं उसको जो भी उसकी जरूरत थी सारी उसकी पूरी करता था यहाँ तक शरीर उसका काम नहीं करता था लेकिन बुद्धि उसकी काम करती थी अच्छा बुद्धि में वो तेज थी पढ़ाई जब हुई विवाह हुआ तब तो वो मुश्किल से दस पास थी फिर उसने बी किया जेबीटी किया उसने एम किया उसने बी किया और वो स्कूल में पढ़ाती भी थी पढ़ाने में भी वो मैं ही उसको छोड़ता था गाड़ी में बैठा के ले जाता उसे व्हील चेयर पर बैठा देता और वो वहाँ करती उसको एक शौक था कि मैं गाऊँ रेडियो स्टेशन पर गाऊँ तो गाना भी उसने सीखा अच्छा। मैंने जब ये समझा कि इसकी रुचि है तो इसको जरूर सिखाना चाहिए और बीस बाईस साल तक उसने रोहतक के रेडियो स्टेशन से लोक संगीत दिया अच्छा। किया। मैं उसे ले जाता था उसे जो है उठा करके और जो है साउंड प्रूफ रूम में उसे बैठाता था उसके पास बैठ जाता था कभी रिकॉर्डिंग होती थी कभी लाइव देती थी तो वो प्रोग्राम देती थी तो उसे चाव था और वो मोमेंट्स वो सुनती थी तो मुझे वह बहुत अच्छे लगते थे कि मैं इसकी जो मजबूरी है ए, उसका एक पति के तौर पर फायदा न उठाके मैं इसकी उल्टे सेवा करता हूँ इसकी इच्छा की पूर्ति करता हूँ और अंतिम समय तक मैं उसकी इस प्रकार से सेवा करता रहा हालांकि अंत में आकर के तो अपनी लंबी बीमारी के कारण थोड़ी सी स्वभाव में तेज भी थी लेकिन फिर भी मैं सहन करता था मेरी सी मैंने उससे ये सीखा कि सहन शक्ति मेरे को बहुत मिली शायद वो इतनी ऐसा ना होता तो इतना सहनशील और इत, इत, इतना जो है भी नंबर मैं ना हो पाता तो वो जो गुण हैं दैविक गुण जो बाबा हमें दे रहा है उनका मुझे साक्षात रूप में वहाँ मुझे प्राप्त हुआ है मुझे सेवा करते हुए मुझे ये लगा जी डॉक्टर करण राठे जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से आप जो है आ, एक सहनशीलता का जो मूर्त है वो आपको बनने का एक मौका मिला अपनी धर्म पत्नी की वजह से और उनके तेज जो विचार थे उनके साथ रहना उनके साथ उनकी सेवा करना और उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप अपने आप को जो है समर्पण रूप से उनके साथ रहें ये एक अच्छी बात है आइए आगे बढ़ते हैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हमारे जीवन में बहुत सारे लोग प्रेरणा देने वाले होते हैं मोटिवेटर्स होते हैं तो आपके जो मोटिवेटर्स हैं जैसे कि किसी को अपने गुरु माना हो या कोई टीचर हो कोई भी व्यक्ति हो सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है किन से ज़्यादा प्रेरणा मिलती रही मैं इस ज्ञान में आने से पहले महात्मा गांधी को मैं अपना रोल मॉडल मानता था और इसमें आने के बाद मैं ब्रह्मा बाबा को मानता हूँ मैंने उनके जीवन को सोच जो मैंने पढ़ा और जाना है तो उनसे मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिली है और मेरी दो जो अनुभव हैं बाबा के साथ आ, मैंने आठ से मैं शुरू करके और दस तक मैंने वैल्यू एजुकेशन में डिप्लोमा और वैल्यू एजुकेशन में एमएससी 85 सी परसेंट मार्क से मैंने की 2010 में और फिर मैं एग्जामिनर मुझे अन्नामलाई यूनिवर्सिटी ने मुझे डिप्लोमा और एमएससी के लिए लगा दिया और मुझे बुलाया मैं ए, जो है चिदाम्बरम में जहाँ ये यूनिवर्सिटी है हाँ, हाँ। वहाँ मैं गया हुआ था मैंने ये कापियाँ जांच रहा था और अचानक मेरे शरीर में कोई तकलीफ़ हुई और उससे मेरे शरीर से ब्लड जो है काफ़ी डेढ़ दो दिन में निकल गया मुझे जो है जब मैं सुबह उठा तो मुझे लगा कि मैं तो जाने वाला हूँ मैं तो गया अंधेरी छा गई मैं खड़ा ना रह सकूँ इतने में क्योंकि मैं गेस्ट हाउस में था और डॉक्टर जो है को जो है जो सुप्रेंटेंट मेडिकल सुप्रेंट थे वहाँ के उनको सूचित कर दिया गया था कि भाई फ़ला आदमी को तकलीफ़ है आप आओ देखो तो वो आए उन्होंने देखा और देख करके जो है उससे पहले क्या हुआ कि मैंने कहा बाबा प्यार से प्यार भरी उससे बाबा अगर मेरा समय आ गया तो मैं तैयार हूं हुँ, हुँ. मुझे बुला लो और एक ही क्षण में जैसे मेरे प्यार के मेरी आंखों में आंसू थे बाबा ने मुझे टचिंग की और कहा अंदर से आवाज आई नहीं यू विल कवर हुँ, हुँ, हुँ. ऐसा सुनते ही जो म, मुझे जो तकलीफ थी जो ब्लड आता तो बंद हो गया अच्छा और डॉक्टर साहब आए मुझे देख कर के और कहने लगे मेरे साथ गाड़ी में बैठो बैठा वो हॉस्पिटल ले आए नौ बजे मुझे और उन्होंने कहा अपने जूनियर्स को कि एक यूनिट ब्लड तैयार करो इनकी सारी इन्वेस्टिगेशंस करो तो मुझे फटाफट जो है वो थोड़ा बहुत जो है कोई ग्लूकोज के साथ कुछ दवाई मुझे दे दी उसके बाद एक यूनिट ब्लड दे दिया स्पेशल रूम में मुझे रखा शाम तक मैं लगभग नाइन्टी फाइव परसेंट में ठीक हो गया अच्छा हाँ और अगले दिन मुझे सुबह छुट्टी कर दी और फिर क्योंकि हमें चेन्नई आना था आगे फ्लाइट भी पकड़नी थी तो फटाफट ये चमत्कार था बाबा का कि ये हुआ दूसरा मेरे साथ जो है बाबा का जो है ये मेरे को नवंबर पंद्रह में मुझे प्रोस्टेट का कैंसर डिक्लेयर हो गया मेरा एटी फोर मेरा पी एस ए था लेकिन बाबा के साथ रहने से और बाबा के उससे मुझे ज़रा भी ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे को कोई बीमारी है और मैं जो उपचार प्राकृतिक चिकित्सक नेचुरल मैं नेचुरोपैथी का मैंने किया अच्छा अच्छा थोड़ा सा मैंने थेरेपी भी की और थोड़ी सी जो दवाई मुझे बताई थी मैंने वो ली लेकिन वो दवाई मुझे माफिक नहीं आई मैंने छोड़ दी और फिर मैंने जनवरी 11 जनवरी 16 को मैंने टेस्ट फिर कराया तो मेरा चार आ गया चौरासी से <laughs> और फिर संयोग से मुझे मैंने जून में मैं अमेरिका चला गया जो है तीन महीने मैंने वहाँ भी लगाया सेवा भी बहुत की वहाँ जो है पाँच छः सात स्टेट्स में मैं घुमा भी और जो अपने सेंटर हैं जो है ख़ास तौर पर न्यूयॉर्क का जो रीजनल सेंटर है बड़ा सेंटर है जामोहिनी दीदी दि दिदि है तो वहाँ भी पर भी मैं जो है, है। जब भी मुझे समय मिलता था मैं जाता था तो इस तरह और सेंटर्स पर भी मैं गया तो मैंने वहाँ पर भी रहते हुए और वापस आ कर के मैंने फिर टेस्ट कराया सितंबर में पंद्रह सितंबर को तो मेरा ज़ीरो पॉइंट टू आ गया अच्छा क्या वारा? वो मारी बीमारी मेरी मैं क्या करता रहा कि बाबा से मेरेज लेता हूँ अब भी लेता हूँ शक्तियाँ लेते शक्ति लेता हूँ मेरी बीमारी ख़त्म हो रही है हैं मेरी शक्ति आ रही है ए बल मिल रहा है तो ये जो है इससे और जो करते हुए मैं करता था लेकिन ये इससे मुझे बाबा की शक्ति से मुझे बहुत ज़्यादा लाभ मिला तो परमात्मा मैंने ये माना है कि परमात्मा लिविंग एंटिटी है जैसे सोल लिविंग एंटिटी है जैसे हम आपस में दो व्यक्ति बात करते हैं परमात्मा भी ऐसे ही लिविंग है उसको कई बार हम क्या समझते हैं हम समझ नहीं पाते हैं हम उसे ऑन लॉन मानते हैं जैसे भक्ति में सारा होता है लेकिन यहाँ बाबा ने स्वयं हमें बताया है कि मैं जो हूँ क्या हूँ जो जैसा हूँ मुझे तुम जानो समझो मैं जो है जो आता हूँ तुम्हें पढ़ाता हूँ मैं कैसे पढ़ाता हूँ तुम आत्मा हो तो मैं परमात्मा हूँ तुम एक शक्ति हो मैं परम शक्ति हूँ तो हम दोनों ही जब मिलते हैं तो हम आपस में एक दूसरे से लेन देन करते हैं जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका ये राजयोग या मेडिटेशन की बातें आप कर रहे हैं अपने एक सुंदर भावुक भाव में आप बता रहे हैं कि जैसे परमात्मा और आत्मा का जो मेडिटेशन का जो टेक्निक है अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करे और उनसे शक्ति ले तो इसका अभ्यास आप कंटिन्यू करते रहें लगभग तीन चार महीने तब तो आपका ये जो चीज़ है जो आपको कैंसर बताया गया था पॉइंट 84 84 था, 84 था, वो फिर, बिल्कुल पे आ और तो ये एक अच्छा कमाल है कि मेडिटेशन में आप जो रेस का अनुभव कर रहे थे उसको उस शक्ति का अनुभव कर रहे थे जिसकी वजह से ये सारी चीजें होने लगी चलिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्तों को भी ये बहुत पसंद आया होगा कि इतना जो मेराके है जिसको कह सकते हैं कि कैंसर आजकल जो है बहुत समय लगता है और ट्रीटमेंट करते करते व्यक्ति बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है लेकिन ठीक नहीं होता और उस चीज़ को आप मेडिटेशन के माध्यम से जो है ठीक किया और आपका एक्सपीरियंस भी है उसका तो ये बहुत ही अच्छी बात है एक चमत्कार की बात आपने सुनाई है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा जाते जाते अब वक्त हो गया है गुड बाय कहने का हाँ। तो मैं चाहूँगा कि हमारे सभी श्रोताओं को जो राजस्थान गुजरात के इस वक्त आपको सुन रहे हैं और पूरी दुनिया में भी आपको सुन रहे हैं जो लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हैं वो लोग आपको सुन रहे तो उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे मेरा जीवन का ये अनुभव है कि यदि हम उस परम्पिता में विश्वास करते हैं और जो उसकी गुण हैं उन गुणों को हम अपने जीवन में धीरे धीरे धारण करते चले जाते हैं तो हमारे अंदर स्वतः ही बल भरता चला जाता है कोई भी बाधा हमारे जीवन में आएगी तो बड़ी सरलता से हम उसे सुलझा लेंगे पार कर लेंगे और कभी भी हमें निराश नहीं होना पड़ेगा हमेशा खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि हम उस परमपिता परमात्मा को हमेशा अपने साथ समझें कि वो हमेशा ही हमारे साथ है लेकिन उसके लिए आधार ये है कि हम स्वतः सत्य हों हमारे अंदर सच्चाई हो यदि सच्चाई नहीं होगी तो उस पूर्ण सत्य के साथ हम जुड़ नहीं पाएंगे इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि परमात्मा ने जो हमें रास्ता बताया है उस रास्ते पर हम चलें और चलकर के हम हमेशा ही अपने जीवन में खुश रहें और दूसरों को भी खुश करने की कोशिश करें जीवन में जो हम देंगे वही हमें मिलेगा खुशी देंगे तो खुशी मिलेगी प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा आदर देंगे तो आदर मिलेगा दूसरों से अपेक्षा रखना जो है वो हमें निराश कर देगा क्योंकि अपेक्षाएँ कभी पूरी नहीं होती हैं एक्सपेक्टेशंस कभी पूरी नहीं होती हैं उसके विपरीत हमें स्वीकृति होनी चाहिए एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और हमें फॉरगिवनेस का भी जो है ध्यान रखना चाहिए दूसरों को अक्षमा भी करने का या अगर दूसरों को अक्षमा करेंगे तो पहले सबसे पहले अपने को अक्षमा करेंगे और अपने हमारे जो पुराने जख्म हैं पुरानी ऐसी यादें हैं वो ही हमारी हील हो जाएंगी अक्षमा हम अपने को करेंगे तो ये जो है हमारे लिए जीवन में सुखदाई होने का एक मार्ग है जी डॉक्टर करण राठी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी अनुभव आपने हमारे साथ सजा किया और आशा करता हूँ कि हमारे सभी दोस्तों को भी काफ़ी पसंद आए हैं और उन्हें कहीं ना कहीं आपकी बातों से जो है बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिल रही होंगी और मैं चाहूँगा वो सदा खुश रहे मस्त रहे और प्रेरणा लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका ओम शांति ओम शांति नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर चलिए दोस्तों आज के लिए सलामी जिंदगी में बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर कुछ नई बातें लेकर आपके साथ होंगे तब तक, तक हमें दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मुस्कुराते रहो अमर अटूत अटल बस हम, हम अमर अटूत अटल बस हम sa